प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक 16 राम और अहिल्या कृष्ण और कुब्जा कृष्ण स्मृति के 10वें प्रवचन से संकलित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 जब तक किसी स्त्री को उसका प्रेमी ना मिल जाए तब तक वो पत्थर ही होती तब तक उसके भीतर सब शिला हो गया होता उसके पास हृदय पथरीला हो गया होता जब तक उसे उसका प्रेमी ना मिल जाए जब तक उसे उसके प्रेम का स्पर्श जब तक उसे उसे प्रेम की छाया और जब तक उसे प्रेम की उस्मा ना मिल जाए तब तक उसके भीतर कुछ पत्थर की तरह ही पड़ा रह जाता है अनंत काल तक पत्थर ही रहेगा इसे एक तरह से और समझ लेना चाहिए स्त्री जो है पैसिविटी है स्त्री जो है वो ग्राहक अस्तित्व है रिसेप्टिव एग्जिस्टेंस है एग्रेसिव नहीं है आक्रामक नहीं है ग्राहक है। स्त्री के के व्यक्तित्व में गर्भ ही नहीं है उसका चित्त भी गर्भ की भांति है इसलिए अंग्रेजी का शब्द वूमेन तो बहुत मजेदार है उसका मतलब है मैन विथ वूम स्त्री जो है वो गर्भ सहित एक पुरुष है हो सकती है स्त्री का समस्त अस्तित्व ग्राहक है रिसेप्टिव है आक्रमक नहीं है पुरुष का सारा व्यक्तित्व आक्रमक है ग्राहक बिल्कुल नहीं है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी हैं, और स्त्री और पुरुष का सब कुछ कॉम्प्लीमेंटरी है जो पुरुष में नहीं है वो स्त्री में है जो स्त्री में नहीं है वो पुरुष में है इसलिए वे दोनों मिलकर पूरे हो पाते स्त्री की जो ग्राहकता है वो प्रतीक्षा बन जाएगी और पुरुष का जो आक्रमण है वो खोज बनती है अहल्ला तो सिलाखंड की तरह प्रतीक्षा करेगी राम नहीं प्रतीक्षा करेंगे राम अनेक पथों पर खोजेंगे